नमस्कार आप सुंदर रेडियो मजबा नाइन्टी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष कैप्टन रमा जी हैं जो एक्स पायलट भी रह चुकी हैं और वाइस चेयरपर्सन हैं कांग्रेस के और बहुत सारे एनजीओ से कनेक्टेड हैं क्योंकि अलग अलग एन जी अपने अपने काम करते हैं तो उसकी जो ऑब्जरवेशन जो काम है यानी देख रेख करना थोड़ा सा माइती लेना ये सारे काम भी अभी आप कर रहे हैं तो आप सभी की तरफ से रमा जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में और आशा करूँगा कि आप सभी को बड़ा ही अच्छा लगेगा कुछ प्रैक्टिकल लाइफ की जो बातें हैं और किस तरह से एन काम करते हैं और कैसा काम सरकार की तरफ से होता है वो सारी बातें आपको पता चलेगा तो बहुत बहुत स्वागत है कैप्टन रमा आर्य आपका थैंक यू कैसे हैं आप मैं बहुत अच्छी हूँ और और अच्छी हो हूँ आपके <laughs> आपके पोर्टल पर आके <laughs> जी जी जी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी अपनी बचपन की बात थी और पढ़ाई की और फिर पायलट की कुछ यादें हमें ताज़ा कराइए <laughs> मैं बता दू मैं कैप्टन रमा आर्या एक्स पायलट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग आई the first lady pilot from hmm. Haryana, Achha. which I which I got the license. Hmm. And एंड ये सफ़र मेरे लिए आसान नहीं था क्योंकि मुझे पता है हरियाणा में कितना भूण हत्या होता है know. और ये सोचिए कि हमें हमारे parents और अपने uh, ancestor के ब्लैसिंग से so hmm. I grown up in this way that I got all the privilege. और ये सोचिए कि हमें जैसे जैसे मैं बढ़ती गई वैसे वैसे मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी का एक छप्पर सा खुलता गया अब मुझे नहीं पता था मैं छोटी थी जब मैं तो जब ये सेवेंटी टू की वार थी तो मुझे याद है हम छोटे थे तो खिड़कियों पर काले काले वो पेपर लगा दिया करते थे ताकि किसी <laughs> को पता ना चले और दैट वॉज टाइम वन आई गॉट दैट आई शुड बिकम अ पायलट जीवन में मेरा हमेशा रहा था कि मैं चाहती थी कुछ ऐसा एडवेंचर काम करूं जो आदमी तो छोड़ो महिलाएं भी ना कर पाएं बिल्कुल बिल्कुल तो मैं आई जस्ट वॉन्ट टू बिकम्बल सिम्बल ऑफ वूमेन एज वेल एज मैन तो मैंने वो सफ़र जो शुरू किया आप ये देखिए जब मैं फ्लाइंग करती थी बिकॉज दिस प्रोफेशन इज बेसिकली मैन मैन ऑरटेड प्रोफेशन और इसमें क्या था जब हम फ्लाइंग करते थे आप नोटिस करेंगे कि महिलाओं की टेक ऑफ लैंडिंग ज़्यादा नोटिस की जाती थी रादर देन मैन <laughs> मैं मैं मैं बताती हूँ कि यहाँ तक जब हमारा मेडिकल होता था तो जो ऑफिसर होते थे वो कहते थे अरे आप लोगों को क्या जरूरत है आप लोग तो यार तो मेड फॉर द किचन वाई डू कम ऑन दिस हमारी और नौकरी खाओगे <laughs> हम ये कहते थे देखो भाई जो भगवान ने सबके लिए बनाया है वो सबके लिए बनाया है और हर एक का अपना अपना हिस्सा है और ये कोई किसी का हिस्सा नहीं ले सकता तो फिर वो थोड़े से एम्बेरस हो जाते थे लेकिन यह है कि हमने अपना सफ़र छोड़ा नहीं बहुत सारी महिलाएं ऐसी प्रताड़ित हो जाती हैं सोशली कि तुम कहाँ जाओगी क्या करोगी मोस्टली तो ये कहते थे इतना लड़कियों को पढ़ाओगे तो लड़के नहीं मिलेंगे भाई <laughs> ये तो बहुत ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम हो जाती थी बट सम हाउ आई गॉट द लाइसेंस विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अब ये सोचे हमारे साथ कई लड़कियों ने किया ट्रेनिंग शुरू वो ले ही नहीं पाई लाइसेंस बट दैट वॉज मतलब एक तरह से भगवान की ब्लेसिंग रही कि हमने बहुत स्मूथली ले लिया और काम हो गया हमारा अदरवाइज़ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि सुबह हम मैं बताती हूँ हम लोग पाँच बजे एयरपोर्ट जाते थे लड़के सोए होते थे हम लोग पहले पहुँच जाते थे <laughs> तो हमारे इंस्ट्रक्टर कहते थे अरे भाई तुम लोगों को नींद आती है कि नहीं मैंने कहा ये तो सोचते फोर गारंटेड हमें तो अपना फ्यूचर बनाना है यू you नो know, हमें शो करना है बीइंग ए वोमेन क्योंकि वुमेन वो के लिए बाहर निकलना इट्स नॉट ए इजी जॉब आप ये सोचिए हमने अकेले मेहनत करी और सुबह हम स्कूटी से जाते थे और वहाँ जाके और सबसे पहले पहुँचते थे इंस्ट्रक्टर फिर सबसे पहले हमारी फ्लाइंग होती थी जब हमारी फ्लाइंग हो जाती थी तो लड़के आते थे कहते तुम लोग सक्सेस नहीं हो सकते <laughs> पर हमारे लिए तो इंस्ट्रक्टर का यही बहुत बड़ी ब्लैसिंग थी तो अब ये सफ़र चलता रहा जी जी जी चलिए रमा आर्य जी बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कैसे आप पायलट बने इसके बारे में और निश्चित तौर पे पायलट जो है मैन मना लड़कों को खास करके प्रमोट किया जाता है उसमें और लड़कियां जब आती हैं तो निश्चित तौर पे काम तो सभी लोग करेंगे ही और कहीं ना कहीं एक आपके अंदर जुनून हो जज्बा हो तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जिसके लिए आप बने हुए हैं तो अब आइए बात करते हैं हम लोग इस पोलिटिशन के क्षेत्र में कैसे आपका हाना हुआ उसके बारे में बताइए हाँ पॉलिटिशियन का देखो जब मैं फ्लाइंग करती थी तो मुझे एक ख्याल आता था mm -hmm. कि देखिए कॉकपिट में बैठ के मैं कितने लोगों को सर्व कर दूंगी बट दैट इज नॉट माई आइडिया ना वो मेरा टारगेट नहीं है mm -hmm. मेरा टारगेट तो मल्टी है मुझे तो इस इस जगह पर बैठ के बैठ ऐसी जगह पर बैठ के काम करना है जहाँ पर मेरा वास्ट विजन हो और एक शब्द से मतलब काफ़ी सारे हाँ तो आई फाउंड की पोलिटिशन इज द बेस्ट मीडिया जहाँ पर हम एक अपने विचार अपने इशारों से दुनिया को दिखा सकते हैं कि इस तरह से दुनिया चलनी चाहिए और मैं बता रही हूँ ब्रह्मकुमारी का तब ही मेरे जब मैं फ्लाइंग में थी तभी मेरे को उनसे ब्लैसिंग मिल गई थी बाई चांस आई वेंट टू द हिसार में थी तो हिसार में आई आस माय ब्रदर कि यहाँ पर कोई योगा सेंटर है तो उन्होंने कहा ये तो पता नहीं ऊपर है एक योगा सेंटर तो हम गए तो हमने देखा तो जब उन्होंने आ, हमने नोक किया तो उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वो बाबा की मूर्ति थी तो उसमें एक लाइट थी दीदी एक थी तो उन्होंने कहा ऐसे लाइट में देखो तो हमें बड़ा अच्छा लगा मैंने कहा ये तो ठीक है अच्छा फिर उन्होंने दिखा ये हमारे बाबा हैं और ये माँ है तो मतलब हम ये उन्होंने कहा कि ये जो शरीर है न ये शरीर शरीर नहीं इसमें आत्मा चलाती है सारा काम hmm. तो तब से हमें वो लेसन मिल गया था तब से हम बॉडी ऑरेंटेड नहीं सोल ऑरेंटेड पर्सन है तो हम सबको सोल ही देखते हैं क्योंकि तो हमें एक वो एक भावना आ गई थी कि हमेशा हमेशा एक हो कि आम सॉरी आम सॉरी हु हैज बिन हार्टिड मी आई फोर यू आई फोर यू ऑल दस पीपल हु हैज बिन हार्टिंग मी नोइंगली अनोइंगली तो ये हम हमेशा करते रहते बाबा भी ये कहते हैं कि हमेशा माफ़ करो ये उसके स्टेटस है कि वो किस सिचुएशन में है आप उसको नहीं समझ पा रहे क्योंकि दिस इज़ ऑल डिपेंड अपॉन देयर कर्मा तो इसलिए वो बिहेव कर रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं बताऊं मैं पास से कभी रिग्रेट नहीं करती मैं कहती जो हुआ है वो उस टाइम डेस्टिनी में लिखा था होना सो वाई शुड आई चेंज और मैं हर चीज़ को ऐसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करती हूँ जैसे उसने भेजा है मैं अपना दिमाग नहीं लगाती क्योंकि उसी जी को चलिए रमा आर्य जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और आ, मैं चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि जब हम लोग पायलट हैं तो एक कई काम हमारा होता है कि लोगों को ले जाना और फिर वापस रिटर्न ले आना लेकिन इसके साथ में अगर हम लोगों का कल्याण करना चाहते हैं समाज में बदलाव करना चाहते हैं समाज में एक बहुत बड़ा चेंज अगर हम लाना चाहते हैं तो वो एक मीडियम है कि हम लोग राजनीतिक इस क्षेत्र में आ जाए जहाँ पर हम अपने वॉइस के माध्यम से आवाज़ के ज़रिए लोगों को बदल सकते हैं समाज में एक परिवर्तन ला सकते हैं तो इसीलिए आप राजनीति को भी ज्वाइन किया अच्छा मैं चाहूँगा कि जो आप अभी ऑब्जर्वर हैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट आप काम कर रहे हैं तो किस किस तरह के काम हो रहे हैं एनजीओस के साथ या आ, फिर uh, हम जैसे बेसिकली तो हमारे जो काम हैं वी आर वर्किंग ऑन एजुकेशन एंड मेनली एजुकेशन क्योंकि जब किसी को शिक्षा नहीं मिलती तभी वो भटकता है हम्म। क्योंकि हर मैं मानती हूँ कि हर जन को शिक्षा होना एक जरूरी है बिल्कुल। और हेल्थ उसके बाद आती है अगर शिक्षित है तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा मैं मानती हूँ तो इसलिए और मैं चाहूंगी कि जितनी भी शिक्षा है या हेल्थ है वो सब फ्री होनी चाहिए यह हमारा जन्म अधिकार है ज्ञान पाना है ना तो मतलब वी आर वर्किंग फॉर देट और प्लस जैसे आ, कुछ कुरीतियाँ हैं पंजाब में मैंने जैसे काम किया था पंजाब में ड्रग्स का बहुत बुरा हाल है hmm. तो हमने वहाँ सेंटर बनाया इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के थ्रू जिसमें मैं वाइस चेयरपर्सन हूँ hmm. तो काफ़ी रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए टू रिमूव फ्रॉम ऑल दिस लेकिन यह है कि उसमें पॉलिटिकल सिस्टम भी हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है बिल्कुल तो उनके सहायता से हम लोग काम करते रहते हैं और वी आर वर्किंग फॉर द वमेन एम्पावरमेंट ऑल्सो उनके हुँ, लिए स्किल डेवलपमेंट का भी काम करते रहते हैं कि छोटे छोटे काम वो कर लें ताकि डिपेंडेबल ना हो और जैसे बाबा साहब अंबेडकर जी कहते थे कि इफ यू वॉन्ट टू सी द स्टेटस ऑफ एनी कंट्री एनी सोसाइटी सी द स्टेटस ऑफ अ वोमेन वो कितनी फाइनेंशियली <laughs> साउंड है क्योंकि जब लेडी फाइनेंशियली साउंड होती है तो उसका घर बार सब फर्स्ट क्लास होता है क्योंकि उसका माइंड फिर फोकस होता है डाइवर्टेड नहीं होता है. जी तो आई बिलीव कि हाँ हर हर को काम करना चाहिए मैं तो ये भी सोचती हूँ बच्चा भी एक घंटे के लिए कोई ना कोई देश के लिए करे कॉन्ट्रीब्यूट करेन्सिंग so, सभी को होना चाहिए जी जी जी, जी। अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे आपने अभी बात किया कि रीहेबिलेटिंग जो सेंटर है खास नशा मुक्त होने के लिए तो नशा मुक्ति का ये जो कार्यक्रम केंद्रित करते हैं हम लोग तो उसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आप बता सकते हैं या क्या हुआ सकते हैं क्योंकि क्या है ये रिलेशन्स को एनहेंस नहीं कर पाते नहीं। जो भी नशा किस लिए होता है कि वो कहीं ना कहीं एक प्यार वो छूटा हुआ हो छूटा हुआ मिस हाँ, हो गया है वो मिस हो गया है वो चाहे इग्नोरेंट के कारण हो पेरेंट्स उसको ध्यान नहीं दे पा रहे या वो खुद इतना लिबर्टी हो गया है दोस्तों के चक्कर में ले रहा है मुझे नहीं लगता कोई इंसान उसको सबको पता है जो ले रहा है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है लेकिन फिर भी किसी इन्फ्लुन्स में वो ले रहा है क्योंकि उसको जो अपने दोस्तों के बीच में जा रहा है उसको अपने पेरेंट्स से ज्यादा प्यार मिल रहा जो उनको मना करते हैं हाँ, के कारण... हाँ, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो अगर ले रहे हो तो उसको बैलेंस करो कि आपको रियालाइज होना चाहिए कि वट यू आर डूंग hmm. पर वो ज्यादा पलड़ा भारी हो जाता है और जो दूसरा है वो नीचे होता है इम्बैलेंस हो जाता है तो इट्स नॉट ए बिग जॉब मैं ही मानती हूँ पहली बात तो ये है कि वो जो ड्रग्स या लीकर या जो भी, है, जो भी है, वो है वो पहले बंद हो जानी चाहिए बिल्कुल सरकार को उसको पहले ही बंद करनी चाहिए तभी <laughs> <ही> तो छूटेगा <laughs> चलिए रमा आर्य जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया इन बैलेंस के कारण हमारा जो है नशा या इन चीज़ों में हम फंस जाते हैं अगर हम बैलेंस कर ले समझदारी से काम ले तो निश्चित तौर पे वो चीज़ें जो हमारी काम की नहीं हैं उन चीज़ों को हम अपने जीवन में लाएंगे ही नहीं ये आपने बहुत अच्छी बात कही चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा कि आपका मना संगीत के साथ आप कैसे हैं हाँ, कौन से हाँ, गीत आप सुनते हैं बस ये है कि ज़्यादा अच्छे से तो नहीं मैं गा पाती हूँ लेकिन यह कि मेरे को अच्छा लगता है सुनना है कोई एक पसंदीदा गाने का नाम बताइए आप <laughs> चलिए थोड़ा बहुत गा देती हूँ पैट्रियोटिक सॉन्ग है जी सारी जहाँ अच्छा, हिंदू सीता हमारा हम बुल बुल हैं इसके ये गुल सीताँ हमारा सारे जहां से अच्छा क्या बात थे, थे। थे। बहुत है बहुत बढ़िया बहुत सुंदर चलिए रमा आर्य जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और जो नशा मुक्ति पर काम कर रहे हैं मैं चाहूँगा कि इसे जारी रखिए और जहाँ तक हो सके रिहाबलेसन जो सेंटर्स से हैं हमारे उस पर काम तो हो रहा है सेंटर्स तो बहुत खुल रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि जितने सेंटर्स खुल रहे हैं उतने ज़्यादा लोग नशीले भी बनते जा रहे हैं और भी तो एक ब्रेक जो है ठीक से नहीं लग पा रहे मुझे लगता है कि हमें सेंटर्स से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने के अवेयरनेस प्रोग्राम्स ज़्यादा फैलाएं और जैसे कि आपने कहा लोगों को एक ज्ञान जो है फ्री में बांटना चाहिए और हेल्थ जो सेक्टर है हॉस्पिटल के बजाय मेरे ख्याल से इसका भी अगर ज्ञान हो जाए हॉस्पिटल तो की जरूरत नहीं पड़ेगी जरूरत नहीं पड़ेगी वेलनेस सेंटर्स होते हैं से, है। जैसे वैसे अगर हम लोग कुछ ऐसे सेंटर्स खोले एजुकेशन के सेंटर्स तो है ये स्कूल ये तो है सरकार ने पाँच पाँच किलोमीटर पे स्कूल तो खोल दिया लेकिन अब जरूरत है कि उसके साथ में छोटे छोटे वेलनेस सेंटर खोल दिया जाए ताकि लोग अवेयर हो जाए हेल्थ के प्रति और इन चीज़ों से मुक्ति भी मिलेगी और मुझे लगता है कि और साथ में अगर कोई ब्रह्मा कुमारी जैसा जो काउंसिलिंग सेंटर्स हो जाए जिससे हम मनुष्य को मनुष्यता का जो उच्च स्तर का जो स्टेटस है उसे वो याद दिला दे कि आप ये थे अब ये बने हो अब ऐसे करो तो ये बनेगे मुझे वो लगता जुड़ाव है जुड़ाव होना जरूरी बिल्कुल बिल्कुल जैसे कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी ने कहा है कि भारत जोड़ो आंदोलन hmm. क्योंकि जब जुड़ेंगे तभी तो आगे, आगे बढ़ेंगे क्योंकि जब मैं आपके साथ जुड़ूंगी तभी तो मुझे पता चल रहेगा की हाउ के इस विचार को लेकर चल रहे हैं कि भारत एकजुट हो जाए ताकि बाहर वाली शक्तियां जो हमारे ऊपर अटैक ही ना कर पाए बिल्कुल तभी हम वो कहते हैं ना तभी हम विश्व गुरु बनेंगे जब खुद इकट्ठे होंगे वो इकट्ठे होने का मतलब है We know each other. Hmm. हमें अपने भारत का और किस तरह से हम लोगों को दे सकते और आल उनकी जो समृद्धि और देश की जो एकता है उसको बना के रखने से हम विश्व गुरु बन सकते हैं ये मैसेज आपने दिया थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं करते हैं और चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में हमने रमा जी को सुना और जहाँ तक मुझे लगता है कि उनकी बातें अगर आपके दिल तक पहुंची हो तो उसे अप्लाई करें और दूसरों को भी बताएं इन शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते हम गणित जय हिंद जय भारत ओम शांत सुनते रहो जी yeah.